गीता तत्वितन आठवा अध्याय स्वामी आत्मानंद अर्जुन उवाच अर्जुन पूछता है प्रश्न अर्जुन उवाच किध्याम किषोत्तम अधिभूत च किं प्रोत्तम अद्य अ कथम कौ देहेस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले चेयोशी नेतात्म अर्जुन ने पूछा हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं मधुसूदन हे मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है इस देह में कैसे हैं तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं अर्जुन ने कहा महाराज अभी तक गाड़ी ठीक चल रही थी बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही थी पर आपने कुछ नए नए शब्द कह दिए इसीलिए मैं घबरा गया आप कहते हैं कि वह जो आपका सहारा लेकर साधना करता है वह उस ब्रह्म को जान लेता है तो किम तद वह ब्रह्म क्या है किम अध्यात्मम? आपने कहा कि वह समूचे अध्यात्म को जान लेता है तो यह अध्यात्म क्या है हे पुरुषोत्तम यह भी कहते हैं कि वह समग्र कर्मों का ज्ञाता भी बन जाता है किम कर्म पुरुषोत्तमा तो वह कर्म क्या है जिसका वह ज्ञाता बनता है फिर अधिभूतम किम प्रोक्तम अधिदैव कि आपके अधिभूत अधिदेव की बात कही आप जरा समझा कर बताइए कि आपका तात्पर्य इन शब्दों से क्या है अधियज्ञ कथम कोत्र? यह अधियज्ञ कौन है और कहाँ है अत्र देहेस्मिन मधिसूजना यह जो हमारी देह हैं इसके भीतर में अधियज्ञ कौन है और वह कहाँ है हे मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोशी नियतात्म भी आपने कहा कि जो नियत आत्मा है ऐसा व्यक्ति प्रयाण काल में मृत्यु के समय भी आपको जानता है तो वह आपको मृत्यु के समय किस प्रकार जानता है जानने का क्या मतलब है इसको हम गीता का सप्त प्रश्न कहते हैं तो ये कौन से सात प्रश्न है पहला तो वह ब्रह्म क्या है दूसरा वह अध्यात्म क्या है तीसरा वह कर्म क्या है चौथा अधिभूत किसे कहते हैं पांचवा अधिदेव किसे कहा जाता है छठवा अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ कहाँ पर है अब प्रयाण काले च कथम गेयो से मृत्यु के समय ऐसा व्यक्ति कैसे जानता है किस प्रकार से आपका बोध प्राप्त करता है ये सात प्रश्न अर्जुन ने उठाए अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि आप इन सातों प्रश्नों के उत्तर दीजिए भगवान यहाँ पर उन सातों प्रश्नों के उत्तर देते हैं अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि इन प्रश्नों को उठाने का प्रयोजन क्या है प्रश्नों को उठाने का प्रयोजन केवल इतना है कि इस आठवें अध्याय में जिसका नाम अक्षर ब्रह्म योग है अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है अक्षर किसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं है जो अविनाशी है ब्रह्म किसको कहते हैं ब्रह्म का तात्पर्य है वह विस्तार जिसके हम सत्य के नाम से पुकारते हैं ब्रह्म बृह धातु है बृह धातु का मतलब होता है फैलना तो ब्रह्म का मतलब हुआ ऐसा फैलाओ जिससे अधिक फैलाव की कल्पना आप कर ही नहीं सकें विश्व के जितने फैलाव की आप कल्पना कर सकते हैं अधिक से अधिक मानो उसे ब्रह्म कहा गया है इसी फैलाव को हम सत्य कहते हैं यदि आपने द एक्सपाडिंग यूनिवर्स किताब पढ़ी हो तो वहाँ पर यह कहा गया है कि विश्व फैल रहा है और मानो अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है यह अंतरिक्ष कहाँ है यह विश्व कहाँ है यह जो कल्पनाएं हैं धारणाएं हैं आज विज्ञान के क्षेत्र में आकर बड़ी जटिल हो गई है इन धारणाओं को भी हमारे शास्त्रों में सामने रखा गया इन धारणाओं का चिंतन किया गया तो ब्रह्म शब्द से उस सत्य का बोध होता है जिससे बढ़कर आप कल्पना कर ही नहीं सकते और जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है यहाँ कहा गया अक्षर ब्रह्म तो क्या कोई छर ब्रह्म भी है हाँ है ब्रह्म का एक भाग है उसमें क्षरण होता है यह है विश्व इस विश्व का शनई शनई क्षरण होता है परंतु जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता उसे सनातन सत्य के नाम से पुकारा गया है उसी को ईश्वर कहा गया उसी को ब्रह्म कहा गया यहाँ यह बताने की चेष्टा करेंगे कि ब्रह्म कहने से क्षर का बोध अक्षर का बोध नाश का भी बोध और अविनाशी का भी बोध ये दोनों बोध होते हैं इसीलिए यहाँ पर विशेषण लगाया अक्षर ब्रह्म वह सत्य जिसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता है जिसके भीतर विकास की प्रक्रिया नहीं होती है तो ऐसे अविनाशी सत्य के साथ हम कैसे युक्त हो सकते हैं सत्य के दो रूप होते हैं एक को कहते हैं नित्य सत्य और दूसरे को कहते हैं अनित्य सत्य जैसे एक व्यक्ति है उसके हम पचास या सौ फोटो लेते हैं वह जिस समय पैदा हुआ तब हमने फोटो लिया जब वह दो साल का था तब फोटो लिया जब तीन पैर की गाड़ी को पकड़कर चल रहा था तब फोटो लिया इसी प्रकार कई मुद्राओं में उसकी फोटो लेते हैं अंतिम अवशिष्ट रह जाता है तो यह अंतिम चित्र है अब ये जो सौ चित्र हैं एक ही व्यक्ति के ये सत्य हैं कि नहीं है ये एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं स्वरूप दिखाई दे रहे हैं आप कहेंगे कि ये सभी के सभी सत्य तो हैं परंतु नित्य नहीं है ये रूप नित्य नहीं है इन रूपों में परिवर्तन होता है परंतु ये जितने भी रूप दिखाई देते हैं इनके भीतर से एक रूप ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वह जो छोटा सा बालक और वृद्ध जो नब्बे वर्ष की उम्र में था हम कहते हैं कि ये सारे के सारे विभिन्न चित्र उस एक ही व्यक्ति के हैं जो अपने भिन्न भिन्न रूपों के बावजूद एक ही व्यक्ति की प्रतीति कराता है इसलिए हमने कहा कि सत्य के दो प्रकार हैं एक नित्य सत्य और दूसरा अनित्य सत्य तो यहाँ पर भी एक अक्षर ब्रह्म के साथ उस नित्य सत्य के साथ योग कैसे हो सकता है उसका उपाय यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है वैसे तो अलग अलग उपायों से उसी ब्रह्म के दर्शन का उपाय प्रदर्शित किया गया है इस आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म पर विशेष जोर दिया गया है उस अक्षर ब्रह्म के दर्शन का उपाय उसके साक्षात्कार का उपाय हमारे समक्ष रखा गया है हमने कहा कि उसके लिए अर्जुन ने ये सात प्रश्न उठाए भगवान श्री कृष्ण ने ही सातवें अध्याय के अंत में उनका संकेत दे दिया और उस संकेत को ग्रहण कर अर्जुन सातों प्रश्न उठाता है अब भगवान उत्तर में यही बताते हैं कि अंत समय में कैसे मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है यह बताने के लिए उन्होंने कितनी सारी भूमिका रची उस भूमिका पर थोड़ा सा चिंतन कर लें केवल ये शब्द मात्र हैं आप शब्दों से घबराइएगा नहीं उनके जो अर्थ हैं जब आप उनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शब्द जितना दुरूह मालूम पड़ रहा है अर्थ उतना दुरूह नहीं है अर्जुन के सात प्रश्नों के उत्तर में भगवान कहते हैं